शिव पुराण रुद्र मेरी उत्तम बात सुनो मैं सत्य कहती हूँ तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो तुम्हें संपूर्ण मनोवांचित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ दक्ष यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी इसमें संशय नहीं है अनग मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप ही हैं मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूं। प्रत्येक जन्म में वे नाम नाम रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं भगवान सदा शिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रुगुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहां अवतार लूंगी तात, अब तुम अपने घर को जाओ इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिवा की शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा प्रजापते परंतु मेरा एक प्रण है उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए मैं उस प्रण को सुना देती हूँ तुम उसे सत्य समझो मिथ्या न मानो यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूँगी मेरा यह कसन सत्य है प्रजापते प्रत्येक सर्ग या प्रकल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होऊंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है